श्रीमदभागवत महापुराण षष्ठ ष अथ द्वादश्याय विस्तरासुरधिर्वाच एवं जिहासुनिपदेह माज मृत्युंबर विजया मनमं प्रगैयाभ्य पत सुंद्रम यहा महापुरुषम कैट भोक्षसु श्री सुखदेवजी कहते हैं राजन वृद्धासुर रणभूम में अपना शरीर छोड़ना चाहता था क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रणयकालीन जल में कैठवासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा तथो युगानताग्नि कठोर जीवम प्रणय कालीन अग्नि के के लपटों समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला पापी इंद्र अब तू बच नहीं सकता ख आपत भुजं निरीक्ष गराजभोगम् इंद्र ने य देख कर वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही सुकी नाग के समान वृद्धा की विशाल भुजा अपने सौ गाठों वाले वज्र से काट डाली छिन्न एक आसाद्य गृह अनुतता मथा मरे भम वज्रम चमो मघोन एक बाहु कर जाने पर वृद्धासुर को बहुत क्रोध हुआ उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गदराज गजराज पर परिख से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह गिर पड़ा। कियाकटम निरीक्ष अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता असुर चारण सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाथ हाय कहकर चिल्लाने लगे लगेदृत्यो भर आत भद्रो जही स्वशत्रु नषाद काल परीक्षित वह भद्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास ही जा पड़ा था इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया तब वृत्तासुर ने कहा इंद्र तुम बज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो यह विषाद करने का समय नहीं है। हैत्म विनयक उत्पत्तिलय स्थितेश्वर सर्वजमाद्यम पुरुषम सनातनम देखो सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं लोका सपाला कारण ये सब लोग और परलोक लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है ओ जय सहो बल प्राणम अमृतम मृत्युमे व्यानो हे तुम आत्मान मनते जनम वही काल मनुष्य के मनोबल इंद्रिय बल शरीर बल प्राण जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है यथा नारी यथा एवं भगवन्दी इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण नचाने वाले के हाथ में होते हैं वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो पुरुष प्रकृतिमात्मा भूत इंद्रिया भगवान के कृपा प्रसाद के बिना पुरुष प्रकृति महतत्व अहंकार पंचभूत इंद्रिया और अंतःकरण चतुर्थ है ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते अविद्वान मनते नीशमेश्वर भूतई भूता जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र करता भोक्ता मान बैठता है वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं आज वो श्रीकीर्तिश्वर्यम आश स पुरुष जिस प्रकार इच्छा होने होने पर भी समय समय विपरीत से मनुष्य को मृत्यु और आदि प्राप्त होते हैं वैसे ही अनुकूलता होने पर इच्छा न होने पर भी उसे आयु लक्ष्मी यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं तस्मा यश सोर्जाम समस्या सुख दुखा भ्याम मृत्युजीवी तय सता इसलिए यश अपस जय पराजय जै, सुख दुख जीवन मरण इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए सत्यम मृजतम प्रकृत नहात्मनो गुणा दत्त साक्षी नमात्मा जो वेद न सब्य सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं आत्मा के नहीं अतः तो जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता पश्चिम निर्जित शक्रम विधभुज घटमान यथाशक्ति तो प्राण जहेषयाम देवराज इंद्र मुझे भी तो देखो तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काट कर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूं समर इस वक्षो वाहनाशन अत्र न ज्ञाते जयो मुस्य पराजय यह युद्ध क्या है एक जुए का खेल इसमें प्राण की बाजी लगती है बाणों के पास डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा श्री सुकवाचन इंदो वित्र वच्ता गीकम अपूज गृह ग्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मृत्यासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वे कहने लगे इंद्रवाच अहो दानो सिद्धो में भक्त सर्वात्मना जगदीश्वरम देवराज इंद्र ने कहा अहो दानो राज सिद्ध पुरुष हो तभी तो तुम्हारा धैर्य निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है तुमने समस्त प्राणियों के आत्म आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्न्य भाव से भक्ति की है भवान वही वैष्णवी जन्मोशिनीसुरुषता अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो फल महादाश्चर्य प्रकृत वे अवश्य ही यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है भगवती परम कल्याण के स्वामी भगवान हरि के चरणों में प्रेम में भक्तिभाव रखता है उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है श्री शोकवाच धर्म जिज्ञास महावीर श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे आविध्य परिघम वृत्र राजन अब शत्रु ने बाय हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया स तो वृत्त परिघम करम चर भोपम सतपर्वण किंतु देवराज इंद्र ने वृत्ता सुरखा व तथा हाथी की सूर के समान लंबी भुजा अपने सौ गांठ वाले वज्र से एक साथ ही खाट गिराई दौत मूलाभ्याक्त स्रवोसुरक्षो यता गोत्र खाद भ्रष्ट्रद्रिनाहत जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृद्धा के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो कृतवाधराम राम हनुम भूमौ दैत्यो दिव्युत्तराम हनुम न भो गंभीर भक्त न ले द्रष्टा कालकर्गसन जगत्रेयम् अति महाकाय आखिपरसा गिरी गिरीराट पादचारीव पदभ्यामह जग्राश सद्रिण सा सह वाहनम महाप्राणो महावीरियो महासर्प इव दीपम विद्याग्रस्त तमहाल स अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के ओठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह साप के समान भयावनी जीव एवं मृत्यु के समान कराल द्राढ़ो से मानव त्रिलोके को निगलता अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौदता और प्रगल प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित उस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निकल जाए प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निगल गया तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया योग कहकर विलाप करने लगे बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कुछ से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उसके पास योग माया का बल्ब था ही इतने वृत्ता सुर के निगल जाने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं निस्क्रम्या उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला वज्रस्तु तत्कर्म आशुवेगा यो ग्रहों दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में अर्थात एक वर्ष में वृत्त वह का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसके गर्दन को सब ओर से काट कर भूमि पर गिरा दिया तदा तमभेष्टवाना उस समय आकाश में द्वंद बनने लगी महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वृत्त खाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे समपद्यता शत्रु परीक्षित उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई इस श्रीमद्भागवते महापुराणे कार हमताम तैतायां सष्ट स्कंधे वृत्पो नाम द्वादोध्याय